ज्ञाता आत्मा निर्विकारो विकारो तो हित भवानी तो क्या आत्मा ही बाह्यांतर वस्तुनाम नाम उत्पत्ति विकारान जाना बाह्य और आंतर बाहर घटपट आदि आंतर अंतर बुद्धि आदि सुख आदि इनकी उत्पत्ति आदि विकारान उत्पत्ति आदि विकार को जानता है जो जानने वाला होता है वो निर्विकार होना चाहिए विकार को जानने वाला अतो निर्विकार भवि तो, तो मरहती निर्विकार होना चाहिए आत्मा क्योंकि ये अनुमान से सिद्ध होता है व्याप्ति बताते हैं यो यजानाती न सतत धर्मवान आप जिसको देखते हो उसका धर्म आप में नहीं है यो यजानाती यो कोई व्यक्ति चरित्र यजानाती पुष्प को देखता है कोई पर्वत को देखता है उसका पुष्प का जो धर्म देखने वाले चैत्र में है या नहीं पुष्प के रूप है चैत्र में है नहीं जानाति जिसको दिखता है दृश्य का धर्म दृष्टा में नहीं है न स धर्मवान वो दृश्य का धर्म रहेगा, दृश्य में रहेगा दृष्टा में नहीं रहता है यह जानाति दृश्य को देखता है सद दृष्टा न तद धर्मवान दृश्य धर्म नहीं होता है आप विकार को जानते हो तो विकार धर्म आप में नहीं है तभी विकार को जानते हो जिसको देखता है वह भी आप में नहीं है जो दंड को पुष्प को पर्वत को आप देखते हो वो तो पर्वत भी आपके ऊपर नहीं पर्वत या धर्म भी आप में नहीं है विकार को जानने से विकार भी आप में नहीं है इति व्यापिर लोक सिद्धता थी लोक में सिद्ध है सुख दुख को जो जानता है वो सुख दुख धर्म वाला होगा नहीं होगा इसे सुख दुख को आप जानने वाले होने से आप में सुख है या दुख है सुख दुख अपने में नहीं दृश्य का धर्म है बुद्धि में है तदुतम भारतीय कृता भारतिकार ने कहा है भगवान भारतिकार है सूर्य स्वराचार्य भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य है उन्होंने भारतिक ग्रंथ की रचना की बृहदारण्य उपनिषद के ऊपर बृहद वार्ती कहे तैतरी उपनिषद के उपर भी तैतरी वार्ती कहे उन्होंने कहा है नर्त विक्रियाम दुखी साक्षिता कािणा दिवी क्रिया सहस्राण साक्षम नर्ते क्या माल में है नीते विक्रियाम विक्रियाम रिते न दुखी सर्ते विक्रियाम दुखी विक्रियाम रीते विक्रिया के बिना कोई दुख नहीं हो सकता है दुख आप में रहेगा विकार के बिना नहीं हो सकता दुख है कि विकार है विक्रिया जिसमें नहीं है वो दुखी नहीं हो सकता है विक्रियाम रीते रित्य क्या थे वर्जन बिना विक्रियाम रीते दुखी न सार विक्रिया के बिना दुखी नहीं हो सकता है कहेंगे तो आत्मा को विकारी मान लो अपने को मैं दुखी सुखी से मानते हैं नहीं मानते मैं दुखी बड़े जोर से बिल्कुल पेट में दर्द है और कहेंगे नहीं दुखी नहीं डर को कहेंगे पागल पेट में दर्द है और गुरु कहेंगे तुम्हारे में नहीं दुख कहे तो हम भागते हम हमको <laughs> नहीं चाहिए दुखी मानते हैं तो कहते दुखी होगा तो भिकारी होना चाहिए फिर शिष्य बोलता है ठीक है हम भिकारी मान ले कहे भिकारी नहीं होगा क्यों साक्षता का भिकारी ना हो यदि आप भिकारी अपने को मानेगो तो आप साक्षी नहीं हो सकते हो दुखो सुखों का साक्षी कैसे होगी जो विकारी वो साक्षी नहीं होता है लोक में साक्षी उसको करते जो किसी पक्ष को समर्थन नहीं करेगा दिखा है जैसे देखा ऐसे बताएगा और जो स्वयं विकारी है वो क्या साक्षी बनेगा साक्षिता का विकारी निकारी न कहा साक्षिता जो स्वयं विकार को प्राप्त करेगा वो दूसरे को विकार को कहा देखेगा साक्षिता का विकारीण विकार वाले में साक्षी तो कैसे आएगा स्वयं विकार वाला है तो साक्षी नहीं हो सकता है साक्षी होगा तो अपने में कोई विकार नहीं हो तो साक्षी बनेगा तो आप यदि सुख दुख के साक्षी है तो आप में विकार नहीं होगा अब विकार नहीं होगा तो दुख नहीं होगा धी विक्रिया सरणाम साक्षी आप बुद्धि में जो विकार है उसको जानते हो कभी इच्छा है कभी द्वेष है कभी सुख है कभी दुख है कभी ज्ञान है इसको आप जानते हो या पता नहीं चलता पूरा जानते हैं कभी किसी इच्छा है कभी द्वेश दूसरे को बोलेंगे नहीं कोई हमारी इच्छा नहीं अपने आप को जानते हैं क्या क्या इच्छा है कितने विकार बुद्धि में होते में? हजार होते मालूम तो है जो ये सबको जानने वाले साखी अहम जो विक्रिया का साखी होगा वो विकारी होगा अब तो अहम अभिक्रिय इसलिए मैं अभिक्रिय हूँ विकारी नहीं हूँ विकारी नहीं होगा तो नर्ते शायद विक्रिया में दुखी विकारी के विकार के में ना, विक्रिया नहीं तो दुखी नहीं विक्रिया नहीं तो दुख नहीं और विक्रिया कैसे होगी यदि साक्षी कैसे हो, हो, होगा यदि विकारी होगा आप विकारी विक्रिया का साक्षी है इसलिए अविक्रिया है देखो युक्ति इसमें है कैसे पहले हुआ दुख आत्मा में नहीं है क्यों दुख नहीं क्योंकि विकार के बिना दुख नहीं हो सकता विक्रिया के बिना दुख नहीं होगा तो कहे आत्मा विक्रिया आत्मा में विक्रिया मान लो कहते आत्मा में विक्रिया मानेंगे तो साक्षी कैसे होगा साक्षीता का ही ना आत्मा में विक्रिया है तो साक्षी कैसे होगा तो कहते आत्मा को साक्षी नहीं मानो क्या पति कहते साखी कैसे नहीं मानेंगे बुद्धि में जो विक्रिया उसको हम जानते है एक दो नहीं विक्रिया सहस्रा अपने बुद्धि में जो विक्रिया उसका आप जानते हो पूरा पूरा जानते साखी अह तो हम अभिक्रिय विक्रिया को जानने वाला विकारी नहीं है तो ऐसे अभिक्रिय हुआ अविक्रिय होने से क्या हुआ विक्रिया नहीं तो तो साखी है साखी होने से अभिक्रिय हुआ और अविक्रिय होने से दुख नहीं होगा विक्रिया के बिना दुख नहीं होगा तो आत्मा में दुख नहीं है ये भारतीय है यहाँ पे इतना देखना है आत्मा निर्विकार है सर्विकारे निर्विकार हो हम यदि निर्विकार नहीं मानेंगे तो विकार का अनुसंधान भी तो नहीं हो सकता है आत्मा निर्विकार है यही चल रहा है ब्रह्म है निर्विकार आत्मा में यदि विकार होगा तो दोनों की एकता नहीं होगी तो इसलिए कहते आत्मा जब छह विकार को जानता है इसलिए वो निर्विकार है बाह्य घटपट आदि वस्तु में अंदर बुद्धि आदि में जितने भी विक्रिया सबको आत्मा जानता है विक्रिया को जानने वाला सब सविक्रिया अभिक्रिय है अभिक्र विक्रिया रही तो अभिक्रिया जैसी में नहीं उसमें सुख दुख भी नहीं है तो ब्रह्म के साथ अभेद हो सकता है यदि नहीं मानेंगे विकार मानेंगे तो निर्विकार नहीं मान करके आत्मा को यदि विकारी मानेंगे तो तद विकार अनुसंधान सर्वथा नाव कल्पते स्वयं आत्मा में यदि विक्रिया हो तो अन्य के विक्रिया के साक्षी आत्मा नहीं होगा विपक्ष दोषमा अन्यथा तदविकारुसंधान सर्वथा उप पद्यते अहम अन्यथा अन्यथा तदविकार अनुसंधान सर्वथा नाभ अन्यथा विकार अन्य साक्षिणों विकारि विकार का साक्षी आत्मा में हूं यदि वो भी विकारी मानेंगे विकार के साक्षी आत्मा को भी विकारी मानेंगे तो क्या आप तद विकार अनुसंधानम न उनके जो विकार विकारी वस्तु के जो विकार होते हैं, उनका अनुसंधान उनका ज्ञान नहीं होना चाहिए तदविकार अनुसंधानम तदविकार में षष्टी समाज से तेसाम विकारा तदविकार तेम केशाम विकारी वस्तु नाम विकारी वस्तु बाहर घटा दी बुद्धि आदि जितने विकारी विकार वाले को कहते विकारी विकारी वस्तु में जितने विकारे उनका अनुसंधान नहीं होना चाहिए जनि मैं विकारी हूँ आत्मा यदि विकारी होगा तो विकारी वस्तु के विकारों का अनुसंधान आत्मा के द्वारा नहीं होना चाहिए सर्वथा सर्व प्रकार ना भी नाभ का तो न संभवती स्वयं यदि विकारी हो जाएगा अन्य वस्तु के विकार का साक्षी नहीं हो सकता है अयम अभिसंधि ये अभिप्राय श्लोक में कहते आत्मा का आत्मा में यदि विकार मानेंगे विकारी कौन होगा आत्मा में विकार मानेंगे तो विकारी आत्मा विकारी हो जाएगा आत्मनो भी विकारी आत्मा में यदि विकार मानेंगे आत्मा को विकारी मानेंगे तो आत्मन इतरे शाम से विकारा आत्मा का विकार हो बा्य वस्तु का जो विकार है सब का विकार हो कौन जानेगा आत्मा ना ज्ञान तो उतरित रही है यदि आत्मा को विकारी मान ले वस्तु तो विकारी नहीं है एक कहते तो दुर्जन न्याय दुर्जन को संतोष करने के लिए जो कहता है उसको चलो मान लो पहले जैसे कहता है उसको मान लो वो कहता आत्मा में एक विकार होना चाहिए सब पदार्थ में बिकार है आत्मा में क्या नहीं होगा तो कहते चलो आत्मा में विकारी तो मान ले तो आत्मा का विकार और अन्य वस्तु का विकार कौन जानेगा किसके द्वारा जाना जाएगा आत्मा इतरे साम विकार है आत्मा ना ज्ञान ही तो आत्मा का विकार अन्य पदार्थ में जो विकार वो विकार का ज्ञान किसको होगा कौन जानता है विकार आत्मा से जाने जाते हैं अस आत्मा भिन्न से दोनों प्रकार नहीं घटेगा नो उभय था, था न क्योंकि जो विकारी होगा मिट्टी विकारी है जो विकारी होता है वो जड़ है नियम है विकारी वस्तु न मृदा अधिपत जड़त तो नियमत विकारी वस्तु दुग्ध है विकारी मिट्टी है विकारी इसमें जड़ कौन है विकारी वस्तु न मृदा अधिपत मिट्टी के समान जड़त तो नियमत यदि आत्मा विकारी हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा और जड़ हो जाएगा तो विकार को क्या जानेगा स्वयं जो जड़ है वो दूसरे विकार को जानेगा अपने विकार को जानेगा जड़ घट दूसरे को दूसरे विकार को देखता है अपने विकार को जड़ नहीं जान सकता है इसलिए विकारी वस्तु आत्मा को विकारी मानेंगे तो जड़ हो जाएगा किंच विकारी वस्तु नो विकारा नाम से किम भेद उतभेद विकार मित में विकार होता है विकारी कौन होगा मिट्टी एक विकारी और एक विकार विकार में कोई विकार आपको मालूम है एक दो विकार हैं सात विकार हैं छायत अस्थि वर्धते हाँ ये जो विकार है अरे विकारी है घटपट दी एक विकारी वस्तु और उसका विकार विकारी और विकारी दोनों का भेद है अथवा अभेद है विचार करना विकारी और विकार ये दोनों का भेद है अथवा अभेद है एक ही। क्या मानेंगे भेद है अभेद का है? भेद है या अभेद है अभैद भेद अभेद पक्ष में कोई है याद उठाओ विकार और विकारी दोनों का अभेद कोई मानते बोलो एक है। अभेद है हाँ भेद पक्ष में कितने हैं? थोड़ा सा और बहुत दोनों पक्ष में नहीं है <laughs> दोनों पक्ष विचार करेंगे कि भेद उत अभेद पहला पक्ष में विकल्प क्या है भेद चलो भेद मान लो कहते नाद्य भेद पक्षी ठीक नहीं है भेद क्यों नहीं गो और अश्व में भेद है नहीं भेदे तो गो का विकार अश्व या अशोक का विकार गो होता है बताओ दोनों भिन्न वस्तु में विकार विकारी भाव होता है नहीं होता है यदि विकार विकारी में भेद मानेंगे तो उसमें विकार विकार भेद में कहीं विकार विकारी भाव नहीं होता है इसलिए गो और अश्व में भेद सिद्ध होगा है नहीं गो अश्व में भेद सिद्ध है या नहीं भेद है किंतु विकार विकारी भाव है गो का विकार अश्व होता है अश्व का विकार गो होगा भिन्न वस्तु में विकार विकारी भाव नहीं होता है इसलिए विकार विकारी में भेद नहीं होगा भिन्न वस्तु में विकार विकारी भाव नहीं होता है इसलिए विकारी वस्तु से विकार का भेद नहीं होगा प्रथम विकल्प अनाद्य भिन्न यूर गुर विकार विकारी भाव अनुपति भिन्न गवाश भिन्न गो और अश्व भिन्न है क्या दोनों में विकार विकारी भाव है भिन्न में जैसे गो अश्व में विकार विकारी भाव नहीं होता है इस प्रकार विकारी विकार का भेद नहीं होगा ये तो अभिप्रत्य प्रथम विकल्प क्या था किस किस का भेद विकार और विकारी का भेद पक्ष ठीक है भिन्न में विकार विकारी भाव नहीं होता है इसके अभिप्रत्य द्वितीय पक्ष दूषण माह द्वितीय पक्ष क्या है अभेद अभेद में दूषण कहते हैं, तेन तेन ही रूपेण रूपे जायते लियते ते वि वस्तु तैषा मनुसंधा तिता कूत जिसका विकार होता है उसको क्या कहेंगे विकारी विकारी वस्तु का विकार होता है विकार होता है मतलब विकारी वस्तु क्या शुद्ध रहता है विकार बाहर होता है स्वयं विकारी वस्तु तत्प से जायते लियते जन्म होता है फिर नष्ट होता एक विकार हुआ फिर समाप्त हो गया दूसरा विकार फिर एक तीसरा विकार अन्य अन्य विकार वाला होकर के विकारी वस्तु की उत्पत्ति और विकारी वस्तु का नाश होता है तेन तेन रूपेण, न रूप से उसकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है लियते कारण में लीन होता है तेन तेन रूपेण मुहु जायते लियति विकारी वस्तु जायते लियति, विकारी वस्तु तत्द रूप से प्रतिक्षण जन्म होता है और लीन होता है लय होता है कारण रूप से रह जाता है कारणों को प्राप्त कर लेता है जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, उत्पन्न हुआ फिर जाए समुद्र में लीन हो गया फिर और तरंग हुआ विकारी वस्तु एक वस्तु उसमें अलग अलग विकार होते हैं, पहले जायत जन्म फिर अस्ति, वर्धते विपरिणाम अपक्षय, विनाश ये सब विकार अलग अलग रूप से विकारी वस्तु स्वयं उत्पत्तिनाश को प्राप्त करता है स्वयं जि विकारी वस्तु तत्व विकार को प्राप्त करती है तो वस्तु कैसे अनुसंधाता बनेगी तस्य अनुसंधान कुतः तस्य वस्तु विकारी वस्तु विकार का अनुसंधान करने के लिए कैसे समर्थ होगी ऐसा विक्रिया नाम अनुसंधान कुतः विक्रिया का अनुसंधान नहीं कर सकती है स्वयं यदि विकार को प्राप्त करे <im gospel> जो स्वयं विकार को प्राप्त करता है तत्द विकार से उत्पत्ति नाश को अनुभव करे वो कैसे विकार का अनुसंधाता होगा स्वयं ही उत्पत्ति नाश वाला स्वयं ही विभिन्न विकार को प्राप्त करने वाला अलग विकार को सब विकार का ज्ञाता कैसे बनेगा अर्थात जो विकार को जानने वाला है वह विकारी नहीं हो सकता है विकार को जानने वाला विकारी नहीं होगा यदि विकारी होगा तो विकार को जान नहीं सकता है तेन तेन रूपेण तेन तेन रूप क्या है विकार उत्पत्ति आदि विकार रूपेण उत्पत्ति आदि विकार उत्पत्ति विकार एक है और कोई विकार है आदि इसी विकार रूप से तद अभिनम विकारी वस्तु अभी जाए थे क्योंकि ये चल रहा है विकार और विकारी में क्या कौन सा पक्ष अभेद पक्ष अभेद पक्षों से सैम वस्तु ही विकार रूप से जन्म जन्म नाशक प्राप्त करती क्योंकि अभेद है क्योंकि अवैध है विकार रूपण तद विकारी वस्तु विकार से अभिन्न है विकारी वस्तु वो भी जायते उत्पद्य जायत, जायत का उत्पद्यतेवती निरंतर उत्पत्ति नाशक प्राप्त करती है वस्तु लियत नष्ट हो जाती है क्योंकि तयर तो अभेदार विकार नष्ट हो गया तो विकार से अभिन्न वस्तु का भी नाश हो गया विकार और विकारी अभिन्न है विकार विकारी अभिन्न होने से विकार के नाश होने पर विकारी भी नष्ट हो गया और एक विकार होगा तो वस्तु की फिर उत्पत्ति होती अन्य विकार होकर के अन्य विकार रूप से वस्तु की उत्पत्ति और वस्तु का नाश होता है तेन तेन ही रूपेणा ही यशमा द तस्मा तस्य विकार वस्तु न अनुसंधान देता कुत जो विकारी वस्तु है वो कैसे अनुसंधान करने वाला होगी केस का अनुसंधान करने वाला है विकारी विकारी किसका अनुसंधान विकारा नाम अनुसंधान करने वाला कैसे होगा स्वयं विकारी हो तो विकारों का अनुसंधान नहीं कर सकता है कुतह कैसे होगा कैसे होगा करता नहीं होगा न कुत भी भव्य द्वित किसी प्रकार विकारी वस्तु विकार का अनुसंधान करने वाला नहीं हो सकती है तत्त विकार रूपण न तदा तदा नश्य तो विकारी वस्तु न तार उसे उसी समय विकारी वस्तु को प्राप्त करती है एक हुआ, हुआ। विकार हुआ तो, दूसरे विकार होने से प्रथम विकार नष्ट हुआ आगे तृतीय विकार हो तो द्वितीय विकार नष्ट हुआ क्या है कृत कहा न कहा कृत कहा है न कुतोपी कृत नहीं न कुतोपी न कुत भव्य दर्थ नहीं किसी प्रकार विकारी वस्तु विकार का अनुसंधान नहीं हो सकती है कुतोपी किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है जो विकारी होगा वो विकारों का अनुसंधान करने वाले कैसे होगा जो अनुसंधान करता है उसमें विकार नहीं है मानना पड़ेगा क्योंकि तत्त विकार रूपेण तदा तदा नष्ट उस समय नष्ट होता है विकारी विकार नष्ट होगा तो उससे अभिन्न विकारी नष्ट हो जाता है नष्ट होने पर विकारी वस्तु तो न अन्य काल में होने वाले विकार का अनुसंधान कैसे करेगी वस्तु ही नष्ट हो जाने पर विकारी वस्तु तो न कथम कालांत विकार अनुसंधान अनुसंधान घट दे अन्य काल में होने वाले विकार का अनुसंधान स्वयं जो नष्ट होती है वस्तु उत्पत्ति नाश वाला तो अन्य काल में होने वाले विकार का अनुसंधान कैसे करेगी इसलिए जो उत्पत्ति नाश को विकार को प्राप्त करती है वस्तु वो वस्तु अन्य सब विकार का अनुसंधान नहीं कर सकती है न कथनचित तो किसी प्रकार नहीं कर सकती और आत्मा सब विकार को जानने वाला होने से क्या मानना पड़ेगा आत्मा बिकार रही तो आत्मा स्वयं विकारी सन अपी आत्मा न इतरे शाम से विकारा भी जाना शंका करने वाले कहता है विकारी होने पर भी विकारों को जाने क्या आपत्ति है आत्मा स्वयं विकारी आत्मा स्वयं विकारी सन अपी बिकारी होता हुआ भी अपने विकार को जाने अन्य के विकार को जान ले आत्मा आत्मा नस्य इतरे ऐसा घट आदि का घट बुद्धि पर्वत आदि का भी विकारान बिजारा भी तु विकार को जाने कौन आत्मा विकारी हो करके अभिकारी हो करके विकारी हो कर के भी अपने विकार दूसरे के विकार को जाने ऐसा शंका करते है उसके पर सिद्धांत कहेगा नहीं वो विकारी स्वयं विकारी है तो विकार को कैसे जानेगा जैसे बाह्य घट है विकारी वो विकार को नहीं जानता है इसी प्रकार आत्मा भी विकारी होने से घटके सामान्य हो गया जड़ हो जाएगा वो कैसे जानेगा तस्वीकार तो से, से कथम स्वे तरफ परिज्ञान मिति न वाच्यम न वाच्यम पूरा पीछे कहता ऐसा नहीं कह सकता तो। सिद्धांति ही कहेगा तस्वीकार तो से, से। तस् का क्या अर्थ है आत्मा न आत्मा आत्मा आत्मा विकारी यदि मानेंगे बराबर हो गया घटो जैसे विकारी आत्मा भी विकारी हो गया तो स्व इतर परिज्ञान कैसे होगा अपना विकार दूसरे को विकार को कैसे जानेगा कैसे जानेगा इतनी न बाच्यु पूरा पिछड़ का ऐसा नहीं कर सकते हो तो जान सकता है क्या उसमें आपत्ति है जैसे पत्थर पत्थर दूसरे को प्रकाश करता है किन्तु एक अलग पत्थर होता है रत्न हो जाता है पत्थर है वो दूसरे को प्रकाश कर लेता है मूल्यवान पत्थर तो तो पत्थर होने पर भी सब शिला स्वभाव है न स्वेतर ये जो रत्न है वो भी विशेष पत्थर है पत्थर होने पर भी अन्य पत्थर दूसरे को प्रकाश नहीं करता है ना अपने को प्रकाश करता है किंतु कुछ रत्न ऐसे पत्थर है मूल्यवान अपने स्वभाव के कारण अपना प्रकाश दूसरे का भी प्रकाश हो जाता है श्वेत अभिभाषक तो पत्थर होने पर भी जिस प्रकार कोई कोई पत्थर मूल्यवान रत्न अपना प्रकाश दूसरे का प्रकाश होते हैं अन्य पत्थर नहीं होने पर भी ठीक इसी प्रकार घट पर्वत आदि विकार को नहीं जाने किंतु आत्मा विकार को जान सकता है अपना विकार दूसरे को विकार को जान ले आत्मनोपी स्वभाव विशेषण आत्मा कैसे ऐसे जो कि अपना विकार को जाने दूसरे विकार को भी जान ले स्वेतर विकार अनुसंधान उपदे अपना विकार दूसरे के विकार का अनुसंधान कर ले और इसके ऊपर फिर सिद्धांत कहेगा विकार जब नष्ट होता है विकार से अभिन्न विकारी उसके साथ नष्ट हो जाएगा एक विकार हुआ फिर विकार नष्ट हो गया विकार नष्ट होते हुए विकार के साथ विकारी वस्तु का विनाश हो गया तो फिर अन्य विकार का अनुसंधान करते समय तो रहेगा ही नहीं अनुसंधान कैसे करेगा आत्मा तेन तेन विकार साकम नष्ट उस उस विकार के साथ साकमे स सा, विकार के साथ जब नष्ट हो जाता है आत्मा विकार प्राप्त नष्ट हुआ तो उसके साथ आत्मा भी नष्ट हो जाएगा तो कथम सर्वविकार अनुसंधान सर्विकार का अनुसंधान आत्मा कैसे करेगा ये सिद्धांत पूछने पर पूर्व जी कता इतना ऐसा नहीं कर सकते क्यों नहीं तस्वीर न आत्म विकारी अत्यंत अभेद से हम अभेद नहीं मानेंगे अभेद मानने से विकार के नाश होते विकारी का भी नाश हो जाएगा दो विकल्प था विकार और विकारी दोनों में भेद है अथवा अभेद है वेद पक्ष चला गया पहले अश्वरुगो में भेद विकार विकारी भाव नहीं होता है अवैध पक्ष हुआ अवैध पक्ष में विकार के नाश होने पर उससे अभिन्न विकारी भी नष्ट हो जाए विकारी का नाश हो जाएगा तो फिर विकार को कैसे जानेगा विकार के नाश होने पर तत्द विकार का नाश होते ही और विकार के साथ विकारी भी नष्ट हो जाएगा और विकारी यदि आत्मा नष्ट हो गया तो अन्य विकार को कैसे जानेगा तो अभी इसके ऊपर शंका करने वाले कहता है यही मानेंगे विकारी और विकार में अत्यंत भेद भी नहीं और अत्यंत अभेद भी नहीं भेद अभेद दोनों पक्ष में दो से तंतु में से पट बनता है तंतु से पट बनता है ना नहीं पट तंतु से भिन्न है या अभिन्न है बताओ तंतु से भिन्न है पट भिन्न होगा तो जैसे ये पुष्प से ये पुष्प भिन्न है इस पुष्प से ये पुष्पा भिन्न है ऐ, इसको तोड़ देंगे तो ये रहेगा इसको तोड़ दिया ये पुष्प रह गया क्यों रह गया क्योंकि भिन्न है भिन्न ना नहीं भिन्न होने से इसको तोड़ने से रह गया इसी पुष्प में जो ये प, ये इसी से पुष्प भिन्न है इसके अवयव से पुष्प भिन्न है क्या भिन्न होता तो अवयव को नष्ट करने पर पुष्पा रहना चाहिए अवयव को नष्ट कर दिया पुष्पा रहा नष्ट हो गया तो भिन्न नहीं तंतु से पट भिन्न है या नहीं यदि भिन्न होता तंतु को अलग करने पर पटर रहना चाहिए रहता है क्या घट से पट भिन्न है घट से पट भिन्न है घट को तोड़ देंगे तो पटर रहता है पट को जला देंगे तो घट रहेगा क्योंकि भिन्न है ठीक इसी प्रकार तंतु से यदि पट भिन्न होता तंतु अलग कर देने पर पटर रहना चाहिए रहता है नहीं रहता इसलिए तंतु से पट भिन्न नहीं जी कहेंगे अभिन्न है तंतु पट यदि अभिन्न कहेंगे फिर तंतु को लो पट क्यों पहनते हो मिट्टी से घट यदि भिन्न नहीं अभिन्न है तो मिट्टी में पानी रखो घड़ा क्यों लाते हो घट यदि मिट्टी से भिन्न नहीं अभिन्न है तो मिट्टी इतने लेकर के पानी उसे पिओ घड़ा क्यों खरीद कर लाते हो भिन्न अभिन्न मानेंगे अत्यंत अभिन्न नहीं अत्यंत भिन्न भी नहीं इसलिए क्या कहेंगे ये मीमांसा के लोग कहते हैं कुछ भेद भी है कुछ अभेद भी है भेद कैसे तंतुत्व न पटत्व न भेद है तंतु में तंतुत्व है पटत्व तो रहेगा पट में पटत्व तो है तंतुत्व तो पटतत्व तो से भिन्न है कपालत्व तो और घटत्व तो में भेद है किंतु दोनों मिट्टी है नहीं कपाल भी मिट्टी है घट भी मिट्टी है कपाले में कपालत्व घट में घटत्व अभेद, अभेद है या नहीं किंतु दोनों में अभेद क्या है मृत्यु भेद है तो भेद भी है और अभेद भी है इसको कहते है भेद सहिष्णु अभेद भेद को सहन करने वाला अभेद है भेद सहिष्णु अभेद अभेद कैसा है भेद को सहन करने वाला कथन सिद्भेद कथन सिद्ध अभेद भेद हो गया मृत कपाल न घटत्व न भेद है अमृत नभेद है सुवर्ण से कट का कुंडल बनाया भूषण भूषण रूप से भिन्न है किन्तु सुवर्ण रूप से अभिन्न है तो ये अभिन्न से भेद न भेद, इसको कहते तादात्म्य न्याय में ता तादात्म कहते घट में घट तादात्म्य न रहेगा इस पुष्प में ये पुष्प तादात्म्य ने रहता है न्याय न्याय के लोग कहते हैं मीमांसा लोग कहते तादात्म्य उसको नहीं कहते अवय अवय में तादात्म्य संबंध न्याय के लोग वहाँ समवाय सम्बन्ध कहते हैं मीमांसा लोग कहते अवैध अवैध में अत्यंत भेद भी नहीं अत्यंत थोड़ा भेद है, थोड़ा अभैद है भेद इसका नाम तादात्मा है तो यहाँ भी कहते हैं हम अभेद नहीं मानेंगे देखो दिया है आत्मनो विकार ही अत्यंत अभेदी कार राज आत्मा का विकारो के साथ अत्यंत अभेद भी नहीं मानेंगे भेद पक्ष तो पहले निराश हो गया अत्यंत अभेद भी नहीं मानेंगे तो फिर क्या मानेंगे किंतु ई भेद घटित अभेदस्य ई सद भेद हो और अभेद भी हो थोड़ा भेद भी है और अभेदेद दोनों ई सद भेद ईसद का स्वर्प स्वर्प भेद घटित अभेद मानेंगे आत्मा और विकार में विकार विकार में थोड़ा भेद भी है और थोड़ा अभेद मानेगी तो आध्यात्म इसको कहते तो आध्यात्म्य ऐसे तादात में तादात्मा कहा माना जाता है तंतु तंतुपट तंतु पट में जैसे तंतु तंतुपट में थोड़ा भेद भी है, और थोड़ा अभेद अभेद भी है कपाल घट में मिट्टी रूप से अभेद है और कपालत्व में भेद है इसी प्रकार विकारी विकारी में तादात्म्य मानेंगे तादात्मा मानने से आत्मा अपना विकार और अन्य के विकारों को भी जान ले अत्यंत भेद नहीं अत्यंत अभेद नहीं ऐसा शंका होने पर उसका उत्तर देते हैं। इत्याशंक्य एवं अपनी आत्मा आद्यंत विकार द्व अनुसंधान न संभवती क्या तो सिद्धांत कहता है तुम्हारा कहना तो ठीक है आत्मा विकार विकारी में अत्यंत भेद नहीं मानेगे अत्यंत अभेद नहीं मानेंगे तो आत्मा के द्वारा विकार का अनुसंधान हो जाए किन्तु कितने विकार पूरा है आद्य विकार क्या है उत्पत्ति अंत्य विकार क्या है नाश अन्य विकार को आत्मा जान ले उत्पत्ति और नाश को नहीं जान सकता है कोई अपने उत्पत्ति और अपने नाश को देख सकता है अपना उत्पत्ति अपना नाश को देख नहीं सकता है इसलिए आत्मा अन्य विकार को जान ले किंतु आद्यन्त विकार द्व अनुसंधान न संभवती क्या आदि विकार है उत्पत्ति अंत विकार है नाश दोनों का अनुसंधान आत्मा नहीं कर सकता है आदि अंत विकार दोनों का नहीं होगा तो मध्यवर्ती विकार का भी अनुसंधान नहीं होगा न च सजन्म ना संवा द्रष्टुमर्हति कशन तौ ही भाव सरम प्रथम क्षण